महाभारत द्रोण पर्व एको सततमो एकोनाशीतिक शमोध्याटोत्क का घोर युद्ध तथा कर्ण के द्वारा चलाई हुई इंद्र प्रदत्त शक्ति से उसका वध संजय निहत्यालायुधम रक्ष प्रहिष्टात्मा ननाद घटोत्कनादान वाखे तब संजय कहते हैं राजन राक्षस अलायु का वध करके मन कर, मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वह आपकी सेना के सामने खड़ा हो नाना प्रकार से करने लगा। तस्य नाम महाराज भयमासीन सुधारुणम महाराज उसकी वह भयंकर गर्जना हाथियों को भी कपा देने वाली थी उसे सुनकर आपके योद्धाओं के मन में अत्यंत दारुण भय समा गया अलायुद्ध विषक्तम तो भयम से महाबलम दृष्टवा कर्णो महाबाहू पंचाला दिस समय महाबली घटोचक अलायुद्ध के साथ उलझा हुआ था उस समय उसे उस अवस्था में देखकर महाबाहु कर्ण ने पांचालों पर धावा किया अन्नत शिखंड उसने पूर्णतः खींचकर छोड़े हुए झुकी हुई गांठ वाले दस दस दृढ़ बाणों द्वारा धृष्ट दुम्न और शिखंडी को घायल कर दिया तत परमारा चय युधाम सातकी च रथोदारंपया मस मार तत्पश्चात उसने अच्छे अच्छे नाराजो द्वारा युथामु और उत्तम को तथा अनेक बाणों से उदार महारथी सात्यकी को भी कंपित कर दिया तेजाप्यता सभ्य दक्षिण मंडला चापादी व्यदृष्यंत जनाधि घोषो रथ नेहे मेघा ना बीव घर मानते बबू वह तुम लोग उस, उस रात्रि के समय उनकी प्रत्यंचा की टंकार तथा तो रथ के पहियों की घर का शब्द वर्षा काल के मेघों की गर्जना के समान भयंकर जान पड़ता था वर्षा कुल वृष्टि संग्राम मेघ सबूह राजन, राजन वह संग्राम वर्षा कालीन मेघ के समान प्रतीत होता था प्रत्यंचा की टंकार और पहियों की घरघराहट का शब्द भी उस मेघ की गर्जना के समान था धनुष ही विद्युत मंडल के समान प्रकाशित होता था और ध्वजा का अग्रभागी उस मेघ का उच्चतम शिखर था तथा बाण समूहों का वृष्टि ही उसके द्वारा की जाने वाली वर्षा थी इवा समान तद्भुत शत्रु गणावी नरेन्द्र महान पर्वत के समान शक्तिशाली एवं अविचल रहने वाले शत्रुदल संहारक सूर्य पुत्र कर्ण ने रणभूमि में उस अद्भुत बाण वर्षा को नष्ट कर दिया ततो निपात तथो तुनिपातर कांचन चित्रपुख शुन्य समात्मा वैकर्तन पुत्र हित रत तत्पश्चात आपके पुत्र के हित के लिए तत्पर रहने वाले महान मनस्वी वैकर्तन कर्तन कर्ण ने समराण में सोने के विचित्र पंखों से युक्त एवं वज्रपात के तुल्य भयंकर तुलना रहित तीखे बाणों द्वारा शत्रुओं का आरंभ किया। रही देहा बभू वर्तन कर्ण ने वहा शीघ्र ही किन्हीं की ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए किन्हीं के शरीरों को बाणों से पीड़ित करके विदीर्ण कर डाला किन्ही के सारथी नष्ट कर दिए और किन्ही के घोड़े मार डाले अविंदमान स्पथ शर्म शंखे योधिष्ठिरं ते बलम अभ्यपय प्रेक्ष विमुखे समति युद्ध में किसी तरह न पाकर के सेना में घुसने लगे उन्हें तितर वितर और युद्ध से विमुख हुआ देख घटोत्को बड़ा रोच हुआ आस्था तम कांचन रत्न चित्रम तथोत्तम सिंहवत स्नार चापे एवं रत्नों से जटित होने के कारण विचित्र युक्त उत्तम पर हो सिंह के समान गर्जना करने लगा और वह कर्तन कर्ण के पास जाकर उसे भद्र तुल्य बाणों द्वारा बीधने लगा तो कर्ण नाराज मुख नालिक दंडासन वत्स दंत वराह कर्ण स विपाठ सिंह छुरप्र वृषे सविनय दतुख वे दोनों कर्णि नाराच शिली मुख नलिक दंड असन वत्सदंत वराहकर्ण विपाठ सिंह तथा क्षुरप्रों की वर्षा करते हुए अपनी गर्जना से आकाश को गुंजाने लगे जाभी समरांगण में बाण धाराओं से भरा हुआ आकाश उन बाणों के सुवर्ण में पंखों की तिरछी दिशा में फैलने वाले देदीप्यमान प्रभास प्रभाव से ऐसे शोभा पा रहा था मानो व विचित्र पुष्पों वाली मनोहर मालाओं से अलंकृत हो समाता व प्रतिम प्रभा अन्यो नुरोतमात्री तय वीरोम कश्चि ददर्थ तस्रे विशेष दोनों के ही चित्त एकाग्र थे दोनों ही अनुपम प्रभावशाली थे और उत्तम अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे उन दोनों वीर सिरोम में से कोई भी युद्ध में अपनी विशेषता ना दिखा सका अतीब चित्र मतुल्य रूपम बभूव युद्धमी मतुल्यो सत्रनिपात घोरम देवी सुमतोप्रमतम सूर्यपुत्र पुत्र कर्ण और भीम कुमार घटोत का वह अत्यंत विचित्र एवं घमासान युद्ध आकाश में राहु और सूर्य के उन्मत्त संग्राम सा प्रतीत होता था उसकी कहीं तुलना नहीं थी शस्त्रों के प्रहार से वह बड़ा भयंकर जान पड़ता था संजय उवाच घटोत्कर्णों ते नृप तथा प्रादुष अस्त्रमस्त्र ग्रह अस्त्र संजय कहते राजन जब अस्त्र अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण से अपनी विशेषता न दिखा सका तब उसने एक भयंकर अस्त्र प्रकट किया तेनास्त्रेणित रत क्षिप्रमंतर उस अस्त्र के द्वारा उसने घटोत्कच के रथ को घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दिया रथहीन होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वहां से अदृश्य हो गया कूटयोधिनि यत् तन्ममा ने पूछा संजय बताओ माया युद्ध करने वाले उस राक्षस के तत्काल अदृश्य हो जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या सोचा और क्या किया संजय वाच अंतरहित राक्षस इंद्रम सर्व राधी हन्याणम समृश्यमान संजय ने कहा महाराज राक्षस राज को अदृश्य हुआ जानकर समस्त कौरव योद्धा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे माया द्वारा युद्ध करने वाला यह निशाचर जब रणभूमि स्वयं दिखाई ही नहीं देता है तब कर्ण को कैसे नहीं मार सकेगा कर्णे कर्णो नाप तत्र भूतम तमो भूते साय के तरिक्षे। तब शीघ्रता पूर्वक विचित्र रेत से अस्त्र युद्ध करने वाले कर्ण ने अपने बाणों के ऊपर से, से, तो से मर कर गिरा नहीं नानो न चंदो न चे सुधीर स्पृश्य मान कराग्रह अदृश्य दाख वास तरे पुत्र जब द्वारा समूचे आकाश को आच्छादित कर रहा था उस समय वह नहीं दिखाई देता था कि वह कब अपने हाथ की अंगुलियों से तरकस को छूता है कब बाण निकालता है और कब उसे धनुष पर रखता है ततो मायाम तो मयां दारुणामचोरांमा विहिताक्ष अपश्यां लोहिताब्र लोहिताभ्र दे दीप्यीमेंशिखा वो ग्राम तदनंतर हमने अंतरिक्ष में विश्राक्षस द्वारा रची गई घोर दारुण एवं भयंकर माया देखी पहले तो वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई फिर आग की भयंकर लपटों के समान प्रज्वलित हो उठी तत्याम विद्युत प्रादुराशी उल्का उलका चापी चाप ज्वलिता कौर घोराशि घोर उससे बिजलियां हुई और जलती हुई उल्काएं गिरने लगी साथ ही हजारों द्वंदवियो के बजने के समान बड़ी भयानक आवाज होने लगी तथा प्राप्त पुंखा सृष्ट प्राश मुसलमान युधारी परस्व धास्तैथोता खा प्रदीप्ताग्रास्तोमरा प्रटिषाश मयूखिन परिघा लोहब्द्धा फिर उससे सोने के पंख वाले बाण गिरने लगे शक्ति प्राश मूसल आदि आयुध से बंधी हुई विचित्र गदा तीखी धार वाले शूल सोने के पत्र से मढ़ी गई भारी गदाएं और सतग्निया चारों ओर प्रकट होने लगी महाशिला जहां जहां हजारों बड़ी बड़ी शिलाय गिरने लगी बिजलियों सहित वज्र पड़ने लगे और अग्नि के समान दिप्तिमान कितने ही चक्रों तथा सैकड़ों छुरों का प्रादुर्भाव होने लगा ताम ति पाषाण परधानिव्रास निमुदराण वृष्टि विशाला जलिता पतंती कर्ण सरो घर न सह शक्ति प्रस्तर फरसे प्राश खड्ग बिजली और मुद्दों की गिरते हुए उज्ज्वाला पूर्ण विशाल वर्षा को कर्ण अपने बाण समूहों द्वारा नष्ट न कर सका सराहता नाम पतताम भयानानाम भद्राहताम चथा गजा नाम शिलाहताम च महारथाण महान निनाद पतताम बभूव बाणों से घायल होकर गिरते हुए घोड़ों बज्र से आहत होकर धराशायी होते हुए हाथियों तथा तो शिलाओं की मार खाकर गिरते हुए महारथियों का महान आरतनाद वहां सुनाई देता था विद घटोत्कचेना सुबे मना ना विध शस्त्रा चलाए हुए अत्यंत भयंकर एवं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से हताहत हुए दुर्योधन की सेना आर्त होकर चारों ओर घूमती और चक्कर काटती दिखाई देने लगी हा च हाहातमो साधारण सैनिक विषाद की, की मूर्ति बनकर हाहाकार करते हुए सब और भाग भाग कर छिपने लगे परंतु जो पुरुषों में श्रेष्ठ वीर थे वे आर्य पुरुषों के धर्म पर स्थित रहने के कारण उस समय भी युद्ध से भी नहीं हुए, निपातमान महदयुत्र राक्षस द्वारा की हुई बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों की वह अत्यंत घोर एवं भयानक वर्षा तथा तो अपने सैन्य से का विनाश देखकर आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। क्ष नरेंद्र नरे नरे योधा व्यथिता नरेन्द्र अग्नि के समान जलती हुई जीभ और भयंकर शब्द वाली सैकड़ो को चित्कार करते तथा राक्षस समूहों को देखकर आपके सैनिक व्यथित हो उठे। नभोगता गति मेघा बच्च पर्वत के समान विशाल शरीर वाले और प्रज्वलित जीवा से आग उगलने वाले तीखी दाढ़ों से युक्त भयानक राक्षस हाथों में शक्ति लिए आकाश में पहुंचकर मेघों के समान कौरव दल पर शस्त्रों की उग्र वर्षा करने लगे तैराहता सोहही गदा भिग्रही परिघय तेह बद्री पिना कहे रसन प्रहारही सतग्नि चक्रहे मथिता चपेत हो के बरसाए हुए बाण, शक्ति, सूल, गदा, उग्र वज्र, पिनाक, बिजली, और चक्रारी, अस्त्र शस्त्रों के पहाड़ों से रौदे गए कौरव योद्धा मर मर कर पृथ्वी पर गिरने लगे सूलाभूसुंड गुडाह इस ये सब देवा ततो राजन वे राक्षस आपके पुत्र की सेना पर लगाता सूल भुस पत्थरों के घोड़े शतग्नि और लोहे के पत्थरों से मरे गएकार अर्थात खम्भे के समान आकृति वाले शस्त्र बरसाने लगे इससे आपके सैनिकों पर भयंकर मोच आ गया छिन्नाया कुंजरा चापि भगना सचूर्णिता शिला उस समय पत्थरों की मार से आपके सूर वीरों के मस्तक कुल गए थे अंग भंग हो गए थे उनकी आते बाहर निकलकर बिखर गई थी और उस अवस्था में वे वहां पृथ्वी पर पड़े हुए थे घोड़ों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे हाथियों के सारे अंग कुचल गए थे और रथ चूर चूर हो गए एवं महाशत्र रूपा। माया सृष्टा तत् धटोत्क नाम न ना भीतम इस प्रकार बड़ी भारी शस्त्र वर्षा करते हुए वे।, वे निशाचर इस भूतल पर भयंकर रूप धारण करके प्रकट हुए थे घटोत्कट की माया से उनकी सृष्टि हुई थी वे डरे हुए उस तथा प्राणों की दीक्षा मांगते हुए को भी नहीं छोड़ते थे तस्मिन घोरे कुरवी रावमरदे कालो श्रेष्ठे क्षत्रिया दे वै भगना सहताभ्यद्रवंत प्राक्रो सत कौरवा सर्व का का विनाश करने वाला संग्राम अंत करने के लिए साक्षात काल द्वारा उपस्थित किया गया था उसमें विद्यमान सभी कौरव योद्धा हतोत्साह निम्नांकित रूप से चीखते चिल्लाते हुए सहसा सहसा भाग चले कौरव भागो भागो अब किसी तरह या सेना बच नहीं सकती पांडवों के लिए इंद्र से संपूर्ण देवता हमें आकर मार रहे हैं इस प्रकार उस समर सागर में डूबते हुए कौरव सैनिकों के लिए सूत पुत्र कर्ण दीप के समान आश्रय बन गया तस्मिन तुमने वर्तमाने भगने माने प्रविभागे प्रकाश नागंतर ने तरह उस घुमासान युद्ध के आरंभ होने पर जब कौरव सेना भागकर छिप गई और सैनिकों के विभाग लुप्त हो गए उस समय कौरव अथवा पांडव योद्धा पहचाने नहीं जाते थे। ते निर्देव द्रवे घोरूपे सर्वादि प्रेक्षाणा स्म शून्यवेषे मुरछा गाहमा कर्णम स्मिहि त्राज्य उस मर्यादा रहित और भयंकर युद्ध में, जब भगदड़ पड़ गई, उस समय भागे हुए सैनिक सारी दिशाओं को सुनी देखते थे राजन वहां लोगों को एकमात्र कर्ण ही उस शस्त्र वर्षा को छाती पर झेलता हुआ दिखाई दिया तत् आवृणद दिव्यायान राहवा मुह्यत संयुगे सुतपुत्र तदनंतर राक्षस के दिव्य माया के साथ युद्ध करते हुए लज्जाशील पुत्र कर्ण ने आकाश को अपने बाणों से ढक दिया और युद्ध में वह श्रेष्ठ वीरोचित दुष्कर् कर्म करता हुआ भी मोह के वशीभूत नहीं हुआ ततो भीता समुदय क्षमत राजे सैंधवा बालिकाश्च असमोह पूजयनो तो शखे संपत्स्यनो तो विजय राक्षस राजन तब सिंध और बालिक देश के में राक्षस की विजय देख कर भी कर्ण के मोहित न होने की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसकी ओर भयभीत होकर देखने लगे तेनो श्रेष्ठा चक्र युक्ता शतग्नि समम सर्वा चतुर इसी समय घटोत्कच ने एक सतग्नि छोड़ी जिसमें पहिए लगे हुए थे उस शतग्नि ने कर्ण के चारों घोड़ों को एक साथ ही मार डाला उन घोड़ों ने प्राण सुन्य होकर धरती पर घुटने टेक दिए उनके दांत, नेत्र और जीभे बाहर निकल आई थी तथा दिव्य चा श्री माया बद्य मे नाम चिंतन प्राप्त कालम तब कर्ण उस अस्पहीनृत से उतरकर मन को एकाग्र करके कुछ सोचने लगा उस समय सारे कौरव सैनिक भाग रहे थे उसके दिव्यास्त्र भी घटोत्कच की माया से नट होते जा रहे थे तो भी वह समयोचित कर्तव्य का चिंतन करता हुआ मोह में नहीं पड़ा तथो ब्रुवन कुर करण दृष्टि घोर रूप च माया सत्याोजि कर्णाध्यतुर्ण नुर्वो धातरा तत्पश्चात राक्षस की उद्यंकर माया को देखकर सभी कौरव कर्ण से इस प्रकार बोले कर्ण तुम आज इंद्र की दी हुई शक्ति से तुरंत इस राक्षस को मार डालो नहीं तो ये धिताष्ट्र के पुत्र और कौरव नट होते जा रहे हैं भी योना संग्रामाद सवलान भीम पार्थो तम करो भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे आधी रात के समय संताप देने वाले इस पापी राक्षस को मार डालो हम में से जो भी इस ध्यानक संग्राम में छुटकारा पाएगा वही सेना सहित से पांडवों के साथ युद्ध करेगा तस्मा राक्षसम घोर रूप शक्त्या जी तम दत्तयाह माँ कौरवा सर्वेन्द्र कल्पा रात्रि युद्धे कर्ण ने सुधा इसलिए तुम इंद्र की दिव्य शक्ति से इस घोर रूपधारी राक्षस को मार डालो। कर्ण कहीं ऐसा ना हो कि ये इंद्र के समान पराक्रमी समस्त कौरव रात्रि युद्ध में अपने योद्धाओं के साथ नष्ट हो जाए सब्यमान राक्षे दृष्ट् राजन्यमान बलम च महत्वादर मतिम तथे शक्ति मोक्षा करण राजन निशित काल में राक्षस के प्रहार से घायल होते हुए कर्ण ने अपनी सेना को भयभीत देख कौरों का महान आर्तनाद सुनकर घटोत्कत -गट पर शक्ति छोड़ने का निश्चय कर लिया सवै क्रुद्ध सिंह एवात्यम से नाम सेघातम रणेश समादे तस्वी कृष्ण क्रोध में भरे हुए सिंह के समान अत्यंत अमृषशील कर्ण रणभूमि में घटोस्कर द्वारा अपने अस्त्रों का प्रतिघात न सह सका उसने उस राक्षस का वध करने की इच्छा से श्रेष्ठ एवं असह्य भय नामक शक्ति को हाथ में लिया या सो राजनेता वर्ष पुगान वधा सत्यता फाल याम प्रदाता या वै प्रदूतपुत्रा शक्र शक्ति कुंडलाभ्यामाज तै शक्तिहां प्रदीपता पाशयुक्ता मंत्रक जिह्वा मृत्युस्वर ज्वलिता वोलका वै कर्तन प्राइवो द्राक्षसा राजन जिसे उसने युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए कितने ही वर्षों से सत्कार पूर्वक रख छोड़ा था जिस श्रेष्ठ शक्ति को इंद्र ने सूत पुत्र कर्ण के हाथ में उसके दोनों कुंडलों के बदले में दिया था जो सबको चाट जाने के लिए उद्यत हुई यमराज के जीवा के समान जान पड़ती थी तथा तो जो मृत्यु की सगी बहिन एवं जलती हुई उल्का के समान प्रतीत होती थी उसे पासों से युक्त प्रज्वलित दिव्य शक्ति को सूर्यपुत्र पुत्र कर्ण ने राक्षस घटो पर चला दिया दृष्ट शक्ति संस्था ज्वलतीक्ष विप्रुद्राभराज कृप्वात्मा विन्ध्य तुल्य प्रमाण राजन दूसरे के शरीर को विजीर्ण कर डालने वाली उस उत्तम एवं प्रज्वलित शक्ति को कर्ण के हाथ में देखकर भयभीत हुआ राक्षस घटो अपने शरीर को विंध्य पर्वत के समान विशाल बनाकर भागा दृष्टवा शक्तिम कर्ण बाहतर स्थान ने दुर्भूतान्यंतरिक्षे नरेन्द्र वाता तुम्ला चा निर्घाता कर्ण के हाथ में उस शक्ति को स्थित देख आकाश के प्राणी भय से कोलाहल करने लगे राजन उस समय भयंकर आंधी चलने लगी और घोर गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर वज्रपात हुआ साता मायाम भत्म कृतवा जड़ी भित्वा गाढ़क्षस्य शक्ति राक्षस घटोच की उस माया को भस्म करके उसके वक्षस्थल को गहराई तक चीर कर रात्रि के समय प्रकाशित होती हुई ऊपर को चली गई और नक्षत्रों में जाकर विलीन हो गई स निर्भिन्नो विविधेपु दिव्य विविधान मानस राक्षसै नैरवाच प्राणिष्ठाजित सक्र शक्त्या घटोत्कच का शरीर पहले से ही दिव्य नाग मनुष्य और राक्षस संबंधी नाना प्रकार के अस्त्र समूह द्वारा छिन्न भिन्न हो गया था वह विविध प्रकार से भयंकर आर्तनाद करता हुआ इंद्र के प्रभाव से अपने प्यारे प्राणों से वंचित हो गया इदम चान्य चित्रमाश्चर्यपराश कर्म शत्रु तस् काले सत्य निर्भिन्न पभराज शैल मेघ प्रकाश राजन मरते समय उसने शत्रुओं का संहार करने के लिए यह दूसरा विचित्र एवं आश्चर्य कर्म किया यद्यपि शक्ति के प्रहार से उसके हो चुके थे, तो भी वह अपने अपना शरीर बढ़ाकर पर्वत और मेघ के समान लंबा चौड़ा प्रतीत होने लगा तथोतर इच्छा इंद्रो विभिन्न स्तब्ध कात्रो इस प्रकार विशाल रूप धारण करके विदीर्ण शरीर वा राक्षसरा घटोत्क नीचे सिर करके प्राण सुन्य हो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा उस समय उसका अंग अंग अकड़ गया था और जीप बाहर निकल आई थी स तद्रूप देहेन थे महाराज भयंकर कर्म करने वाला भीम सेन पुत्र घटोत्ना व भीषण रूप बनाकर नीचे गिरा इस प्रकार मरकर भी उसने अपने शरीर से आपकी सेना के एक भाग को कुचलकर मार डाला अच्छा तो पांडव का प्रिय करने वाले उस राक्षस ने प्राण सुन्य हो जाने पर भी अपने बढ़ते हुए अत्यंत विशाल शरीर से गिर आपकी एक अक्षौड़ी सेना को तुरंत नष्ट कर दिया दग्धाम माया निहित राक्षसम चम दृष्टा प्राण दन कौरवे तदनंतर सिंह नादों के साथ साथ भेरी शंख नगाड़े और आनक आदि बाजे बजने लगे माया भस्म हुई और राक्षस मारा गया यह देखकर हर्ष में भरे हुए कौरव सैनिक जोर जोर से गर्जना करने लगे तथा यथा मरुद्धि पुत्रापि प्राभिस्वसैन्यपात जैसे वृत्तासुर का वध होने पर देवताओं ने इंद्र का सत्कार किया था उसी प्रकार कौरों से पूजित होते हुए कर्ण ने आपके पुत्र के रथ पर आरूढ़ हो बड़े हर्ष के साथ अपनी उस सेना में प्रवेश किया इत श्री महाभारत रात्रि परमढ़ि घटोत्क परमढ़ी रात्रियुद्धे घटोत्कोनाशीत्यधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के समय घटोत्कच का वध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ